क्रित क्रित भवो भवतु भव्याया। लीला ओडामदुर्बलै कृतवासुको भव्याय लीलातांडवपंडिता नूतनजलधरुचूटीदुकुचौराय तस्में नम संसारमीह बीजा शंकरं शंकराचार्यं शकर शंक्यं केशव वादरायण सूत्र भाष्य पुनः भगवरो गुररात्मी मूर्ति वेद विभागि देहाय व्याप्तहाय दक्षिणाूर्त नम शांति शांति शांति प्राचीन लोग कहते हैं ध्वंस और प्राग भाव का अधिकरण में अत्यंता भाव ये नहीं रहेगा नब्बे लोग किंतु तो कहेंगे कि वहां भी रहेगा इस विषय को लेकर के विचार आरंभ हुआ पूर्व पक्ष यहाँ कहता है ननु मास्तु दिनकरी में ननु मास्तु घट काल घट अत्यंता भाव बुद्धि क्योंकि जिस समय में घट विद्यमान है भाव घटाभावकालीन भूतल नहीं रहा भाव घटाभावकालीन भूतल ही संबंध होता है क्योंकि घट जिस समय विद्यमान है तो घटाभाव कालीन भूतल नहीं रहा तो संबंध नहीं रहा तो घटाभाव की प्रतीति नहीं होगी ये हो गया ठीक है जिस समय में घट विद्यमान है उस समय में घट अत्यंताभाव की प्रतीति नहीं होगी तो किन्तु पूर्व पक्ष कहता है मास्तु तो घटक काल घटात्यंताभाव बुद्धि है जिस समय में घट विद्यमान बेद, है घट अत्यंताभाव बुद्धि नहीं हो किंतु तो घटोत्पत्ते है प्राग काले तो सट उत्पत्ति होने का पूर्व काल में घटा घट अत्यंताभाव हो पूर्व पक्ष कह रहा हैं अर्थात तो घट उत्पत्ति होने से पहले घट प्रागभाव होना चाहिए प्राचीन लोगों का मध्यम हर पूर्व पक्ष कहता है कि घट प्रागभाव हो और घट अत्यंताभाव भी हो ये दोनों हो <coughs> दोनों हो अर्थात तो दोनों की प्रतीति हो तो ना ये अभी पूर्व पक्ष प्राचीन के साथ विवाद हो रहा है प्राचीन मानता है प्रागभाव को तो कहते हैं कि प्राग भाव प्राचीन तो कहते हैं प्रागभाव हो अत्यंताभाव न हो पूर्व पक्ष कहता है कि अत्यंताभावी हो क्यों नहीं होगा वो तो नित्य है अत्र भाष्य मुक्तावली में अत्र ध्वंस प्रागभावाधिकरण न अत्यंताभाव इति प्राचीन मत प्राचीन लोग कहते हैं कि ध्वंस प्रागभाव का अधिकरण में ये अत्यंताभाव ये नहीं रहेगा ऐसा कहते हैं क्यों कहते हैं बोलो कहते हैं ऐसा प्रतीति नहीं होती है यहाँ घट की प्राग भाव है, का प्राग भाव है, है। घट का प्रागभाव है ऐसा ही प्रतीति हो रहा है यहाँ घट अत्यंताभाव है इस प्रकार की प्रतीति नहीं हो रहा है अच्छा क्योंकि प्राग अभाव का जो अधिकरण है तो वो तद कपाल में जो आगे जिसमें घट बनने वाला है उसी कपाल में ये घट का अभाव दिखेगा और वो कहेंगे कि ये तद घट का अभाव दिख रहा है इस कपाल में तो तद घट का अभाव ये तद घट का प्राग अभाव दिखता है ऐसे कहेंगे अर्थात प्राचीन लोगों का कहना है कि ये घटत्वावच्छिन्न तो प्रतियोगिता का अभाव जो अत्यंत अभाव होगा इस प्रकार की यहाँ नहीं हो रहा है यह देखने से पता चलता है कि तद घट का अभाव जो घट इसमें आगे बनने वाला है तो तो घटत्व चिन्ह प्रतियोगिता का अभाव जो घट अत्यंता अभाव होगा इस प्रकार की सामान्य अभाव की प्रतीति नहीं हो रही नहीं होने से इसको प्राग अभाव कहा जाएगा ऐसा प्राचीन लोगों का विचार है अत्र ध्वंस प्रागव अधिकरण न अत्यंताभाव इति प्राचीन मतम ये प्राचीन लोग कहते हैं कि अत्यंताभाव होगा तो घटोत्वावच्छिन्न तो प्रतियोगिता का अभाव ऐसे ज्ञान आना चाहिए किंतु यहाँ तो ज्ञान होता है यहाँ इस प्रकार एक घटो बनेगा तो ये घट सामान्य अभाव का ज्ञान नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है तो घट प्राग अभाव कहेंगे घट अत्यंताभाव अर्थात घटो सामान्य अभाव कहा जाएगा तो इस प्रकार की ज्ञान नहीं हो रहा है अच्छा तभी प्राचीन लोग कह दिए कि ध्वंस प्रागभाव का अधिकरण में भाव की प्रतीति नहीं होगी ऐसा कह दिए अभी लोग आ रहे हैं नब्बे अगर प्राग भाव का अधिकरण में अत्यंताभाव की प्रतीति नहीं होगी तो तरी रक्त रूप प्रागभाव अधिकरण श्याम घटे अभी घटा श्याम वर्ण है आगे पाक होने के बाद रक्त बनना है अभी है श्याम घट इसमें रक्त रूप नहीं है तो रक्त का प्राग भाव है रक्त रूप प्राग भाव अधिकरण श्याम घटे और श्याम रूप ध्वंस अधिकरण से रक्त घटे बाद में पाक होने के बाद घट रक्त हो जाएगा तब तो श्याम रूप का ध्वंस का अधिकरण हो गया चारीजा। चारीजा। चारीजा। रक्त घट अच्छा कथम रक्त नास्ती अभी रक्त रूप का प्राग भाव का अधिकरण अर्थ अभी श्याम घट है तो ये श्याम घट में कथम रक्त नास्ति और जब श्याम रूप नष्ट हो गया अभी रक्त घट हो गया वो रक्त घट में श्यामो नास्ती इति प्रतीति ये कैसे होती है अर्थात तो पूछने वाला पूछता है जी रक्त नास्ति श्यामो नास्ति ये नास्ती शब्द वो अत्यंत अभाव लिए कह रहा है लोग कह रहे है अभी हमारे सामने श्याम घट है और हमको प्रतीति होती है कि रक्त रूपम नास्ती तो रक्त रूपम नास्ती अर्थात तो रक्तरूप का अत्यंत भाव है ऐसे प्रतीति हो रहा है अगर आप कहेंगे अभी श्याम घट है रक्त बना नहीं तो आप लोग मतलब प्राचीन नव्य को कहेगा आपने नव्य प्राचीन को कहेगा कि आप लोग कहते हैं कि यहाँ प्राग भाव है अभी रक्तरूप का प्रागभाव है श्याम घट है तो रक्तरूप का प्राग भाव है, है तो रक्तरूप का प्राग है, है। किंतु तो प्रतीति हो रहा है कि रक्तरूप नास्ति ये नास्ति शब्द अर्थात रक्तरूप का सामान्य भाव है क्योंकि रक्तरूप है ही नहीं रक्तत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव अर्थात अत्यंत अभाव की प्रतीति हो रही है अगर आप कहेंगे कि जहाँ प्रागभाव रहेगा वहाँ अत्यंताभाव नहीं रहेगा अभी श्याम घट में तो रक्त रूप का प्रागभाव है तो रक्त रूप का प्रागभाव है तो अत्यंत अभाव नहीं रहना चाहिए नहीं रहेगा तो फिर रक्त रूप में नास्ती ऐसे ज्ञान नहीं होना चाहिए ये नब्बे लोग दोष दिखा रहे हैं रक्तत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव क्यों श्याम घट्ट में कोई भी रक्त नहीं है ना कोई भी रक्त रूप नहीं है तो इसलिए रक्ततावचिन्न प्रतियोगिता का अभाव ज्ञान होगा तो वहां कपालों में देख करके प्रतीति होती है कि इसमें ऐसा है कि घट बनेगा अभी वो घट नहीं है किंतु जब कि भूतलों में घटा घटाभाव कहते हैं यहाँ घट वतियोगिता का अभाव ये तो कोई भी घट नहीं है इसी प्रकार की वहां भी जब श्याम रूप देखते हैं कहते हैं कोई भी रक्त रूप नहीं है तो वहां इस प्रकार प्रतिति होगी कोई भी रक्त रूप नहीं है यहां नहीं कि इस घटो में बनने वाला इस प्रकार के के विशेष रूप वो ज्ञान नहीं होगा किंतु कपालों को देख करके कहेगा ये इतना बड़ा कपाल तो इतना बड़ा घट बनेगा बड़ा कपाल है तो बड़ा घटा वो तो कहेगा कि तद घट इस प्रकार की घट बनेगा वो तो होगा अभी नब्बे लोग कह रहे हैं रक्तरूप प्राग भाव का अधिकरण श्याम घट वो श्याम घट में कथम रक्तो नास्ती इस प्रकार के ज्ञान कैसे होता है और श्याम रूप का ध्वंस का अधिकरण हो गया रक्त घट वो रक्त घट में श्यामो नास्ती प्रती ये कैसे होगा तो नास्ती कहने का अर्थ टीका में देखे कथम रक्तो नास्ती इति नास्ती इत्यादि प्रतितेर अत्यंता अत्यंताभाव विषयकवाद इति आशंकितुर अभिप्राय शंका करने वाला नास्ती शब्द कहकर के कह रहा है कि यह अत्यंताभाव को विषय करता है और आप कह रहे हैं कि यह प्रागभाव है अथवा ध्वंस है जहाँ प्रागभाव भाव रहेगा वहाँ अत्यंता भाव प्राचीन मत में नहीं रहना चाहिए किन्तु प्रतीति हो रही अत्यंता भाव का सिद्धांति नस्तु वही रामरुद्रि में आ गए सिद्धांति नस्तु तथात् माना भाव इतिहास तो सिद्धांत कहता है कि ये जो रक्तरूप नास्ती नब्बे लोग कही दे कि अत्यंताभाव को विषय करता है प्राचीन अर्थात यहाँ सिद्धांत अर्थात प्राचीन ग्रंथ प्राचीनों का है वो लोग कहते हैं कि इसमें कोई प्रमाण नहीं है ये अत्यंताभाव का विषय करता है नास्ती शब्द ये कोई आवश्यक नहीं है अच्छा अभी नब्लोग ये शंका कर दिया है। नास्ति शब्द कह दिया ना टीका में नास्ति इत्यादि प्रति तेर अत्यंता अब भाई टीका देखिए जो पंक्ति है हम तो पढ़कर के आपको बता रहे हैं आप जो अधिक कहेंगे हम ये टीका से और अधिक के आपको और तर्क नहीं दे सकता ना यहाँ कहते नास्ती इत्यादि प्रती तेर अत्यंताभाव विषय तत्वाद इतनी अभिप्राय शंका करने वाला बुद्धि में यही रख करके कह रहा है कि नास्ति शब्द से हम अत्यंत अभाव को कह रहे हैं तो है। आ, ये तो है ये मतलब प्राचीन लोग कह रहे हैं नो प्रागुभाव को कह रहे हैं प्रागभव ध्वसुख कह रहे हैं जो ग्रंथकार अर्थात प्राचीन लोग वो प्रागुभव कह रहे हैं अच्छा श्यामो नास्ति इति प्रती ध्वंस प्राग तो क्यों नवे लोग ऐसा कह रहे हैं ध्वंस प्राग्भाव ओर अधिकरण अत्यंताभाव से असत्वात् नवे लोग कह रहे हैं प्राचीन को देखिए आपका मत में ध्वंस प्रागभाव का अधिकरण में अत्यंताभाव नहीं होना चाहिए था किंतु नास्ती प्रतीत हो रहा है अत्यंताभाव का ही प्रतीति तो फिर ये कैसे प्रतीति होती है ये नब्बे लोग दोष दिखाए अभी प्राचीन लोग जो कि सिद्धांति हैं वो अपना बात कहता हैं श्याम घट इति मूल में श्याम घटे रक्तो नास्ति रक्त घटे श्यामो नास्ती इति धीश प्रागभाव ध्वंस अवगाहते न तु अत्यंता भावम तय विरोधा ये प्राचीन लोग समाधान दे दिए अर्थात प्राचीन लोग कहते हैं कि नास्ती शब्द से प्राग और ध्वंस को ही कहा जाता है अत्यंता भाव को नहीं कहा जाता है श्याम घटे रक्तो नास्ती तो श्याम घटे अर्थात अभी पाक नहीं हुआ है इसमें जो रक्तो नास्ती कहते हैं तो ये नास्ती फिर प्राचीन लोगों में ये कौन सा भाव को कहेगा प्रावभाव को कहेगा और श्याम घटे रक्तो नास्ती रक्त घटे श्यामो नास्ती ये कौन सा अभाव को कहेगा ध्वंस इति स्तीस अव नद्यंताभाव न तो तदत्यंताभाव अवगाहते क्यों तयोर विरोधात् तयोर अर्थात प्राग भाव और ध्वंस के साथ अत्यंताभाव का विरोध है आगे मूल में न व्यास्तु अभी प्रा, प्राचीन लोग कही देखिए तयोर विरोधात् अभी नवेस्तु नब्बे लोग कहते हैं तत्र विरोधे माना आप लोग कहते हैं विरोध होता है ये लोग कहते हैं विरोध में कोई प्रमाण नहीं है कालावच्छेदेन अपि कालावच्छेद अत्यंताभाव वर्तत तो आहु ग्रंथ प्राचीनों का इसलिए नब्बे लोग कह देते हैं तो कहने से प्राचीन लोग कहते हैं इति आहु वो लोग कहते हैं ऐसा तत्र टीका में कहते तत्र ध्वंस प्राग भाव अर्थात ध्वंस प्राग भाव आगे में दिनकरी में कहते हैं अत्यंताभावन सह इति शेष तो अर्थात मुक्तावली का वाक्य हो जाएगा ध्वस प्राग भाव अत्यंताभावेन सह विरोधे माना भाव ये पूरा वाक्य हो जाएगा क्यों मुक्तावली में कहते हैं ध्वंसादि काल आदि कहने से प्राग भाव ध्वंस प्राग भाव काल अवच्छेदन अभी अत्यंताभाव वर्तते अत्यंताभाव होता ही है उस समय तथा तो चर्थात अभी नब्बे लोग कह दिए कि ध्वंस प्रागभाव का समय में अत्यंताभाव रहेगा पूर्वपक्ष शंका दिखाया था नो मास्तु घटकाले घट काले घट अत्यंताभाव बुद्धि घटोत्पत्ति प्राग काले तो ये शंका आरंभ हुआ था अर्थात घटो उत्पत्ति होने से पूर्व काल में प्राचीन लोग कहेंगे घट प्राग भाव है पूर्व पक्ष कहा था कि उस समय में भी अत्यंताभाव का प्रतीति हो अभी नब्बे लोग पूर्व पक्ष को समर्थन करेंगे नहीं करेंगे करेंगे इसलिए कहता है तथाच नव्य मते पूर्व पक्षीय पूर्व पक्षी कथित संकायाम इष्टापत्य रे वैती भाव नब्बे लोग कहेंगे पूर्व पक्षी जो कहता है अर्थात प्राग भाव समय में अत्यंताभाव की प्रतीति होगी इष्टापति और यह कहते हैं नब्बे लोग कहते हैं युक्तम से तत्त ये बात ठीक भी है उसके लिए नब्बे लोग अभी तर्क देते हैं कथम अन्यथा अर्थात तो प्रागभाव ध्वंस का समय में अगर अत्यंताभाव नहीं रहेगा तो आगे जो कहा जाएगा ये कैसे घटेगा कथम अन्यथा अन्यथा क्या पूर्वम अग्रेपी रक्ते मध्य श्यामे पूर्व में रक्त था बाद में रक्त हुआ मध्य में श्याम हुआ या आप गर्म करके करिए पेंट करके करिए जैसा जैसा करना है आप करिए तो महाराज श्री यहाँ गर्म करके कहें पिछले बार पढ़ाने का समय गर्म करके कह दिया था बिजान जी विरोध किए कैसा होगा आप गर्म करेंगे तो श्याम है गर्म करेंगे तो रक्त हो जाएगा फिर और उसको और पाक करने से वो श्याम हो जाएगा क्या कैसे होगा तो अभी बदल देते हैं आप पेंट कर सकते हैं कैसे फिर लाल हो जाएगा फिर और पकाएंगे तो फिर काला हो जाएगा आगे कहेंगे पांच बार काला है लाल हो जाएगा फिर काला हो जाएगा फिर, काला theater, फिर लाल हो जाएगा फिर काला हो जाएगा फिर लाल हो जाएगा ये पांच बार ऐसे अगर हो सकता है तो भाई अनुभव तो नहीं है होगा तो हो कोई हानि नहीं ये तो विचार के लिए दे दिए सरल हम कहेंगे पेंटिंग कर दिया फिर वार्ष से निपटा देगा चलिए तो आ, ये उसका प्रक्रिया के समझने के लिए हमको जानना है देखिए अभी कहते हैं पूर्वे पूर्वम अग्रेपी रक्ते मध्ये श्याम अभी ये जो मध्ये श्याम आया इसमें रक्तम नास्तिक ये अनुभव होगा उसका पूर्व में रक्त था अभी मध्य में जो श्याम है यहां रक्तम नास्ती कहेंगे ये रक्त का ध्वंस होगा और आगे फिर रक्त आएगा अभी जो बीच में जो श्याम है अभी रक्त नास्ती कहते हैं अर्थात रक्त का प्रागभाव भी होगा जो बीच में श्याम है पूर्व रक्त का ध्वंस अंतिम अनंतर रक्त का प्रागुर्भाव आया और इस समय में रक्त का तो अनुभव हो ही नहीं रहा है तो प्राग्भाव भी वहाँ आया ध्वंस भी वहाँ आया तो अभी नब्बे ये दोष दिखा रहे हैं कथम अन्यथा पूर्वम अग्रेपे रक्त मध्ये स्यामे च घटे रक्तम रूपम नास्ती इत्याकारक प्रत्यय ये कैसे होगा तो अर्थात तो ये नब्बे लोग कहते हैं कि यहाँ जो नास्ती है ये अत्यंताभावों को ही लेना चाहिए ये कोई प्राग भाव अथवा ध्वंसों को नहीं लिया जाएगा क्यों अगर प्राग भाव अथवा ध्वंसों को लिया जाएगा अभी यहाँ प्रागभाव की भी प्रतीति होनी चाहिए ध्वंसों की भी प्रतीति होनी चाहिए तो ये दोनों की प्रती एक ही जगह में तो इससे मतलब उचित है कि आप इसको अत्यंत अभाव मानना चाहिए ये नबीलो कहते हैं अन्यथा पूर्वम पूर्व अग्रेपी मध्ये मध्य च घटे रक्तम रूपम नास्ती इत्याक प्रत्यक्ष तस् सामान्य अभाव अवगाहित इजो जो रक्तम नास्ती ये सामान्य अभ... सामान्य अभाव का अवगाहना कराने वाला सामान्य सामान्य अभाव तस्य अर्था टीका में देखिए प्रत्यय ना प्रत्यय भाव आगे दिन रुद्री में साम्य भाव अवगाहिधर्मावच्छिन्न प्रतिगिता सामान्य धर्मावच्छिन्न अर्थात घटत्वावच्छिन्न अथवा यहाँ रक्तत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव सामान्य जाति तो, तो सामान्य धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव होने से अत्यंत अभाव क्यों हो जाएगा इसके लिए कहते हैं ध्वंस प्राग सामान्य धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताक तो अनंगीकारात् ध्वंसर और प्राग ये दोनों का प्रतियोगिता का सामान्य अवच्छेद नहीं होता है अर्थात तो जहां घटक का दिखता है कपाल में वहां वहाँ छिन्न प्रतियोगिता का प्राग ऐसा नहीं कहा जाता है वो तो तद घट का अभाव यहां प्रतिति होती है अर्थात तो सकल घटक का प्राग उसका प्रतीति नहीं होती है किन्तु अत्यंत अभाव का क्षेत्र में सकल घट अत्यंत ये प्रती हो जाते हैं प्राग भाव में ऐसा नहीं होता रामरुद्री में ध्वस प्राग भाव योच सामान्य धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता तत्व अनंगीकारात् नब्बे लोग कह दिए तो इसलिए अत्यंत अत्यंताभाव ही वहा प्रतीत हो रहा है ऐसे मानना पड़ेगा ध्वंस प्रागभाव नहीं तो अभी प्राचीन लोग क्या कहेंगे नहीं नहीं वहाँ ध्वंस प्राग भाव का ही ज्ञान हो रहा है इसलिए अत्यंत ज्ञान नहीं होगा प्राचीन लोग आगे कहते हैं नच नच नब्बे लोग कहेंगे प्राचीन लोग कहेंगे ईदृश प्रत्यय रक्तिम ध्वंसादि अवगाही ईदृश प्रत्यय अर्थात तो मध्ये श्याम घटे रक्तम नास्ती ये जो इस प्रकार की प्रत्यय हो रहा है ये तो रक्तिम ध्वंसादि ध्वंसादि से रक्त का ध्वंस प्राग भाव को अवगहना कराता है प्रत्यय कराता है ज्ञान कराता है तो प्राचीन लोग कहते हैं वहां भी दोनों का प्रतीति हो रहे हैं, ध्वंस का भी हो रहा है प्राग भाव का भी प्रतीति हो रहा है बीच में ऐसा अभी कहने से तभी तो नब्बे लोग कहते हैं ठीक है आपको दोनों का अगर प्रतीति हो रहा है आगे अभी पूर्वा पर रक्तिमा ध्वंस रक्तिमा पहले था पूर्व अग्र रक्त मध्य श्याम रक्त श्याम रक्त हो गया पूर्वापर रक्त रहा मध्य श्याम हो गया अभी कहते नव्य लोग पूर्वापर रक्तिम ध्वंस प्रागभवतीम वो कौन है अर्थात पूर्व और बाद में दोनों ही रक्तिमय है वो रक्तिम का ध्वंस और प्राग भाव रहेगा जिसमें रहेगा वो कौन है कहते हैं रक्त अर्थात पूर्व में रक्त अनंतर में रक्त तो पूर्व रक्त का ध्वंस अनंतर रक्त का प्राग भाव ये कहा रक्त में अर्थात तो अभी कितने सीढ़ी हो गया पांच हो जाएगा रक्त श्याम रक्त श्याम रक्त पांच हो गया पहले था रक्त श्याम रक्त तो वो बीच वाला श्याम में प्राचीन लोग कह दे कि प्राग भाव ध्वंस दोनों दिखेगा तो ठीक है अभी नब्बे लोग कहते हैं हम पांच वाला ले देंगे ये देखिए टीका में पूर्वा पूर्वापर इति पूर्वम रक्त ततः श्याम तत् रक्तस्त श्यामस्तो रक्तो इव घटस तस्मिन मध्य रक्तता दशायामर्थ जो तृतीय वाला है तृतीय वाला भी रक्त है उस रक्त में प्रथम रक्त पंचम रक्त का ध्वंस और प्रागुभाव रहेगा उसमें कहते हैं दिनकरी में पूर्वापर रक्तिम ध्वंस प्राग्भावती रक्त प्राचीन लोग कह दिए कि मध्य में रक्त का ध्वंस रक्त का प्रागभाव का ज्ञान होना होगा अभी नब्बे लोग ये थे कि बीच में है रक्त जो तृतीय वाला तो पूर्व रक्त का ध्वंस का ज्ञान वो बीच वाला रक्त में होना चाहिए क्यों जो पूर्व रक्त का ध्वंस बीच वाला रक्त काल में है नहीं है है होना चाहिए और आगे आने वाला जो रक्त उसका प्रागभाव वो भी होना चाहिए सामने में अभी क्या वर्ण है रक्त है इस रक्त में भी दिखना चाहिए अगर श्यामों में दिखेगा आप कहते रक्त में भी दिखना चाहिए तो विद्यमान है तो तादृश आकार प्रत्यय प्रसंगात अभी बीच वाला रक्त में भी रक्त प्राग अभाव रक्त ध्वंस इस प्रकार की प्रत्यय होनी चाहिए अभी तीन में नहीं हुआ तो पांच तो ये अभी प्राचीन लोग इसका समाधान देने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं प्राचीन लोग कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं नब्बे को कह रहे हैं आप जो कह रहे हैं कि रक्तत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव ये अत्यंत अभाव होगा और आप कह रहे हैं कि बीच वाला रक्त में तो अभी प्रथम और तृतीय रक्त का या अभाव का ज्ञान नब्य का मत में तो नहीं होगा क्योंकि नब्य वाले कहेंगे कि रक्त का अत्यंत अभाव यह होना चाहिए और रक्त का अत्यंत अभाव का प्रतिति नहीं होगी क्योंकि रक्त भी विद्यमान है तो संबंध नहीं रहेगा इसलिए नब्य का मत में तो ठीक है किंतु प्राचीन लोग भी आगे गए कि यहाँ प्रतीति होनी चाहिए ध्वंस प्रागभाव का इसलिए वो लोग समाधान देते हैं रक्तत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिताकत्व ये अत्यंताभाव होता है ना ध्वंस प्राग होता है रक्तत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अत्यंता भाव होगा सामान्य भाव कहते हैं क्योंकि रक्तत्व ये सामान्य हो गया तो सामान्य अवच्छिन्न अभाव ये अत्यंता अभाव हुआ अभी प्राचीन लोग कहते हैं रक्तत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता तत्व ध्वंस प्राग भाव ओर अर्थात ध्वंस भी भाव भी प्रतियोगिता को हो जाएंगे जो नब्बे लोग कहते थे अभी कहते हैं तभी तो अभी नब्बे लोग कहेंगे तो हम भी तो वही कहते थे तभी प्राचीन लोग कहते हैं कि अव्याप्य वृत्ति ये तो रक्तत्व तो अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव अर्थात तो ये सामान्य अभाव तो होगा किंतु ये अव्याप्य वृत्ति हो जाएगा ये ध्वंस भाव है ये अत्यंत भाव नहीं है और ध्वंस भाव किंतु ये अव्याप्य वृत्ति वाला ध्वंस भाव है और ये जो अव्याप्य वृत्ति वाला ध्वंस भाव है ये सामान्य अवच्छिन्ना प्रतियोगिता का हो जाएंगे ऐसा ये समाधान ला रहे हैं अव्याप्य वृत्ति अव्याप्य वृत्ति इसका अर्थ है जो संयोग रूपम रूप व्याप्यवृत्ति रूप है अव्याप्य वृत्ति है व्यापक वृत्ति अर्थात आश्रय में सर्वत्र विद्यमान रहेगा रूप है तो फिर रूपाभाव ही रहेगा तो अव्याप्यवृत्ति का लक्षण कहते हैं स्वभाव सामानधिकरण्य स्व अभाव का सामानाधिकरण्य जिसमें आ जाएगा उसको कहेंगे अव्याप्य वृत्ति जैसे वृक्ष में कपि संयोग है शाखायाम कर वृक्ष में मूलावच्छेद न कपि संयोग अभाव तो अभी स्व स्वपद से कपि संयोग अभी जिस वृक्ष में कपि संयोग है सो का अभाव अभाव का क्या अर्थ हो जाएगा स्वभाव का क्या अर्थ हो जाएगा कपि संयोग का अभाव अभी कपि संयोग का अभाव भी उसी वृक्ष में है तो कपि संयोग हो गया स्व स्व हो गया कपि संयोग अभाव कपि संयोग अभाव का समानाधिकरण्यम कपि संयोग में आया तो यही हो गया कि कपि संयोग का अभाव अभाव अभावृत्ति उसको ये जो स्व अभाव के साथ समानाधिकरण हो जाएगा स्वभाव समानाधिकरण्यम ये अव्यापक का लक्षण हो जाएगा तो ये अव्यापत्ति जो कपि संयोग कपि संयोग अभाव एक ही स्थान पर रह गए इसी प्रकार संयोग संयोग अभाव स्वयं अत्यंत अभाव ये भी एक ही में रहेंगे इसलिए अव्याप्रृत्ति ये किन्तु तो देशी का व्यापक वृत्ति ना काली का व्यापक वृत्ति देशी का अरे जिस घट में द्वितीय क्षण में रूप उत्पन्न होगा उसी घट में प्रथम क्षण में रूप है नहीं है तो रूपाभाव है तो यह जो रूप हुआ द्वितीय क्षण वाला रूप ये भी स्व का समान हो गया तो ये रूप भी अव्याप्रृत्ति हुआ कालिक का अव्यापृत्ति देशिक व्यापवृत्ति नहीं होगा यहाँ भी जो दिया ध्वंस प्राग भाव यु रक्त अवच्छिन्न प्रतियोगिता तो हो जाएगा किंतु ये ध्वंस प्राग भाव अव्याप्य वृत्ति होंगे राम में अव्याप्य वृत्तित्व अर्थात तो कालिक अव्याप्य वृत्तित्व अर्थात ये ध्वंस प्राग भाव कभी रहेंगे और कभी नहीं रहेंगे ऐसा होगा ये ध्वंस और प्राग कैसे हुए रक्तत्व तो प्रतियोगिता का अभाव ये हो जाएंगे ये अत्यंत अभाव नहीं है ये ध्वंस और प्राग है किन्तु काली का व्याप्ति वाला है उससे क्या हुआ कहते हैं तेन अंतरा श्यामे रक्तरूपम नास्ती इति प्रत्यय अंतरा श्यामे बीच में श्याम है नब्बे वहां दो स्थिति दिखाया था प्रथम में पूर्व और अंतिम में था रक्त और बीच में श्यामा और द्वितीय उदाहरण में प्रथम तृतीय पंचम ये तीनों रक्त और द्वितीय चतुर्थ श्यामा अभी प्रथम वाला को पूर्व पक्ष अर्थात तो प्राचीन प्रथम वाला को समाधान दे रहा है क्योंकि वहाँ नब्बे लोग कह दिए ये जो बीच वाला श्याम में आपको प्रागभाव और ध्वंस दोनों का ज्ञान आना चाहिए वो लोग प्राचीन लोग कह आएगा ऐसा कह दिए थे तो आगे फिर नब्बे लोग और स्थल दिखाए तो प्राचीन लोग जो वह स्वीकार कर लिए थे क्या मन में रख करके स्वीकार कर, कर लिए थे यहां उसको कह रहे हैं तो जो बीच वाला श्याम में ध्वंस और प्रागभाव ये दोनों का जो ज्ञान आ रहा था तो ते अंतराश्या में रक्त ना प्रत्यय रक्तम रूपो नास्ती ये जो प्रत्यय हो रहा है नवे लोग कह रहे थे कि अत्यंत अभाव होना चाहिए प्राचीन लोग कह रहे हैं कि ये रक्तत्व रक्तवावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव होगा किंतु ये ध्वंस और प्राग भाव होगा नास्ती इति प्रत्यय तदा ध्वंस प्रागभाव सामान्यावच्छिन्न प्रतियोगिता तत्व स्वीकारात जब बीच में श्याम में ग भाव और ध्वंस दोनों दिखे तो उसको तो सामान्य अवच्छिन्न प्रतियोगिता को मान लेंगे जो दिया रक्तत्व तो अवच्छिन्न प्रतियोगिता को ये मान लिए लिया तो समाधान दे दिए न तो जो द्वितीय दोष स्थल नब्बे लोग दिखाए थे पांच वाला वहां कह रहे हैं कि न तो पूर्वा पर रक्तिम ध्वंस प्रागभावती रक्ते जब पूर्वा पर रक्तिमथा था मध्य में भी रक्त था वो रक्त में नव्य कहा था आपको यहाँ भी ध्वंस प्रागभाव दिखना चाहिए तभी तो प्राचीन लोग कह रहे हैं कि वहां किन्तु ये ध्वंस प्राग नहीं दिखेगा ये जो ध्वंस प्रागभाव हुआ ये रक्तत्वावचिन्न प्रतियोगिता का अभाव हुआ किंतु ये अव्यापति हुआ अर्थात किसी काल में रहेगा किस काल में नहीं रहेगा जब तीन वाला है तो मध्य काल में रहेगा दिख जाएगा और जब पांच वाला होगा वहां नहीं रहेगा क्यों अव्याप्य वृत्ति है इस प्रकार की प्राचीन लोग कल्पना दिखा रहे हैं पंक्ति देख लीजिए दोबारा तरंभ तो से रक्तत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का तुम ध्वंस प्राग भावय अव्याप्य प्रतियोगिता का तो होंगे किन्तु तो अव्याप्य वृत्ति होंगे ते उसे क्या होगा अंतराशिया में अर्थात प्रथम उदाहरण का जगह में रक्तम रूपम नास्ती तदा प्राग भावयो हो सामान्य अवच्छिन्न प्रतियोगिता का इसलिए रक्तम नास्ती ये बिल्कुल रक्तत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का ज्ञान होगा किंतु है तो ध्वंस और प्राग भाव न अर्थात नव्य लोगों कहना चाहिए था कि रक्तत्व रक्तत्विन्न प्रतियोगिता का अभाव ज्ञान हुआ तो वो अत्यंत अभाव होना चाहिए अभी प्राचीन लोग कह दिए ना ना, नो तो ध्वंस प्रागभाव भी होगा तो अभी नब्बे लोग कहेंगे अगर ध्वंस प्राग भाव भी रक्तत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव हो करके रक्तम नाश्ति इस प्रकार की आएगा तो पांच वाला में भी बीच में भी आना चाहिए तो उसके लिए कह दिएगा व्यापृति वहां नहीं आएगा उसका आगे कहते हैं न तो पूर्वा पर रक्तिम ध्वंस प्रागभावती पूर्व अनंतरा उसका रक्तिम का ध्वंस और प्राग्भावती मध्य में जो रक्त वहां तो प्रतीत नहीं होगे क्यों तत्र तदा तद अनभ्युपगमात तत्र अर्थात तत्र रक्त तो रक्त में जो ध्वंस प्रागभाव रहा रक्त में भी बीच में भी ध्वंस प्राग भाव रहेगा तो त्र अर्थात तो ध्वंस प्राग भाव यो मध्य काल में रक्त में जो रक्त का ध्वंस प्राग भाव रहा उसमें तद अनभ्युपगमात तदअनभ्युपगमत तद शब्द तद का अर्थ रक्तत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता कत्व। ये स्वीकार नहीं किया जाएगा ध्वंस प्रागभाव भाव अव्याप्यवृत्ति हो जाएंगे ध्वंस प्रागभाव भाव रक्तत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का होंगे और अव्याप्यवृत्ति होंगे अव्यापत्ति स्वीकार करने का क्या फल हो गया कहते हैं वो जो मध्यकालीन ध्वंस प्रागभाव रहे उसमें रक्तत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का इस प्रकार की प्रतिति नहीं होगी क्योंकि वो अव्याप्रृत्ति है तत्र तत्र कार्थ, मध्य कालीन ध्वस प्राग में तदा था तो उस तदाथात उसका तद अनभ्युपगम अर्थात तर रक्तत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता तत्व की, तो की प्रतीति अनभ्युपगमान क्योंकि अव्याप्यवृत्ति हो गया तद अनभ्युपगमान ध्वंस प्राग भाव रक्तत्वच्छिन्न प्रतियोगिता तत्व अव्यापिवृत्ति अच्छा हाँ हाँ हाँ ध्वंस प्राग भाव का प्रतीति अव्यापृत्ति ये नहीं है थोड़ा मतलब इसका अन्वय थोड़ा है, ये हुआ ध्वंस प्राग भाव रक्तत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता तत्व अव्यापिवृत्ति जैसे घटस्य रक्तरूपम अव्यापिवृत्ति घटकी की रक्त रूप की प्रतीति की अव्यापृत्ति नहीं करे घट का जो रक्त रूप है वो रक्तरूप अव्यापत्ति ध्वंस यहां हम कह दिए थे कि ध्वस प्रागभाव की प्रतीति अव्यापृति हम कर रहे थे वो नहीं ध्वंस प्राग भाव में जो रक्तत्व रक्तत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्व ये अव्यापत्ति हो जाएगा ध्वंस प्राग रक्तत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्वम कश्य ध्वस प्राग्भाव यो हो वो अव्यापति प्रती अव्यापृत्ति नहीं है उनमें जो ध्वंस प्रागभाव में जो रक्तत्वावचिन प्रतियोगी ताकत्व तो रहता है ये अव्याप्यवृत्ति अर्थात तो ये ध्वंस प्राग्भाव में कभी रक्तत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्व तो रहेगा और कभी नहीं रहेगा जब बीच वाला श्याम है तब रक्तत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्व रहेगा तो प्रतीति होगा यहां रक्तम नास्ती क्योंकि नब्बे लोग कह रहे कि रक्तत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अत्यंताभाव रक्तम नास्ती कहने से अत्यंताभाव की प्रतीति हो रही है अत्यंताभाव क्यों होगा क्योंकि रक्तत्व रक्तत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव प्राचीन लोग कह दिए कि रक्तत्व रक्तत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव है किन्तु अत्यंताभाव नहीं है ये प्राग भाव और ध्वंस है तो फिर नब्बे लोग कहेंगे अगर आप कहते है कि ध्वंस और प्रागभाव रक्तत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव होंगे तो सर्वकाल में उनका ऐसे ही होना चाहिए ध्वंस प्रागव सर्वदा रक्तत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का होना चाहिए किंतु प्राचीन लोग कहते हैं ना वो धर्म ये ध्वंस में सर्वदा नहीं रहेगा कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा ये समाधान देते हैं प्रती अव्याप्रृत्ति नहीं है ये जो धर्म रहना ये अव्यापत्ति हो गया तो धर्म रहना नहीं रहना अव्याप्रृत्ति होने से प्रती भी अव्यापति होगा किंतु पंक्ति वहां इस प्रकार नहीं कर रहा है तत्र तदा तद अन्नभ्युपगमत तत्रकार्वंस प्राग अभाव हो तद तदनभ्युपगमत अर्थात रक्तत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता तत्व तो अनभ्युपगमत इति यहाँ तक ये प्राचीन लोग समाधान दे दिए, अर्थात कभी ये ध्वस सामान्य सामान्यान्न प्रतियोगिता को हो करके दिखेंगे और कभी सामान्य सामान्यावच्छिन्न प्रतियोगिता को नहीं होंगे तो तेन रूपेण नहीं दिखेंगे ये कह दिया इति ये वाच्य तो होने से नब्बे लोग आगे हैं, इसका फिर और विरोध करेंगे आज यहाँ तक ओम ओ शंकर शंकर केशव सूत्र भाष्य वंदे भगवत पुनः ईश्वरो गुरुरात्तिमूर्तिद विभागिवद्तदेहाय दक्षिणामूर्त नमः ओं शांति शांति शांति